धीरे धीरे कुनकुना कुनकोना कुनकोना और ठीक पानी उबलने लगा और मेंढक फिर छलांग लगा के बाहर नहीं निकला मर गया वही क्या हुआ इतने धीमे धीमे पानी गर्म हुआ कि मेंढक को कभी पता ही नहीं चला कि अब पानी ठंडा नहीं है उबल रहा है ऐसे ही आदमी की अवस्था है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 तुम इतने आहिस्ता मारे जा रहे हो जहर इतने धीमे धीमे पिलाया जा रहा है कि पता ही नहीं चलता जिसमें सरूरे दर्द गमे आस की नहीं वो जिंदगी तो मौत है वो जिंदगी नहीं जिसमें बराए रास्त हो उनसे मुआमला वल्लाह एन होश है वो बेखुदी नहीं एक खून अंधलीप के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 तो भी तुम्हारे प्राण तड़फते रहेंगे राम से बिना मिने कोई उपाय नहीं बर्णत वेद वेदांत चहु जुग नहीं अस्थिर पावत विश्राम जोग जग तप दान नेमव्रत भटकत फिरत भोरु अरु शाम और ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ किया ना हो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 एक तरफ मायूसियां जिंदगी की रह गुजर से यू गुजर जाती हूं मैं उनसे यूं मिलती हूं अपने दिल की खिलवत गह में जैसे कोई गुम सुदासी चीज पा जाती हूं मैं चांद को तारों को गुल को गुंच गुंजहाय बाघ को देखती हूं और फिर मायूस हो जाती हूं मैं दर्द की लज्जत में इतना लुत्फ अब आने लगा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 बिना प्रयास के घट जाता है प्रसाद से घट जाता है गुरु प्रताप साधकी की संगति वो गुरु के प्रसाद से घट जाता है सुगम उपाय युक्ति मिलवे की भीखा भीखाई सतगुरु से काम तूफान उठा उठा दिए हैं जब इश्क ने हौसले किए किस किस की नजर बचा बचा कर आंसू गमे जीतने पिए तारीख थी जिंदगी की राहें यादों के दिए जला लिए हाल तबाह ओ कल्ब महजू कुछ हो ना सका तो हंस दिए हैं मत पूछो निघे फित नए सामा किस आस पे आज तक जिए हैं तकमीले रसू में गम हुई है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 उसी क्षण एक आह्लाद तुम्हारे भीतर से उठता है सारे जगत में व्याप्त हो जाता है